डोलोरेस वेल्टा लोगों की आवाज रॉबर्ट कैसे डोलोरेस वोल्टा का जन्म 1930 में न्यू मैक्सिको राज्य में हुआ था उनका परिवार गरीब था लेकिन वो भाग्यशाली थी उनके माता पिता बड़े नेक थे और लोगों की मदद करने वाले थे ननी डोलोरेस की लोगों की संगत ननी डोलोरेस को लोगों की संगत पसंद थी वास्तव में उसे बात करना इतना पसंद था कि उसके दादाजी उसे सात जीव वाली लड़की दादाजी ने उसे सात जीव वाली लड़की का नाम दिया था उसके पिता पिता खदानों और खेतों में कड़ी मेहनत करते थे खदान और खेत मजदूरों को दिन में बहुत लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था लेकिन उन्हें ज्यादा वेतन नहीं मिलता था जोआन ने हालात को बदलने की कोशिश की वो वापस स्कूल गए बाद में उन्हें न्यू मैक्सिको में एक नेता चुना गया और मैक्सिकन अमेरिकियों को अधिकार दिलाने में मदद करने का काम मिला डोलोरस को अपने पिता पर गर्व था और उसने हमेशा गरीबों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश की जैसा कि उसके पिता ने किया था जब डोलोरस पाँच साल की थी तब वह अपनी माँ और भाइयों के साथ कैलिफोर्निया चली गई उनकी माँ वहाँ एक रेस्टोरेंट और होटल चलाती थी डोलोरस और उनके भाई उसमें अपनी माँ की मदद करते थे माँ का विश्वास अपने पति की ही तरह था हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए बहुत बार बारों खेत मजदूरों को अपने होटल में मुफ्त रहने देती थी छोटी डोलरस बहुत व्यस्त रहती थी वो अपनी माँ की मदद करती थी वो एक गर्ल्स काउट थी वो गीत गाती थी उन्होंने नृत्य और पियानो भी सीखा इस प्रकार डोलरस को कई तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला उन्होंने देखा कि सभी लोग अंदर से लगभग एक समान थे डोलोरस बड़ी होकर अपने माता पिता की तरह ही बनना चाहती थी अपने पिता की तरह वो भी कॉलेज गई और फिर वो एक टीचर बन वो ज्यादातर गरीब खेत मजदूरों के बच्चों को ही पढ़ाती थी उन्होंने कक्षा में ऐसे बच्चे देखे जो भूखे आते थे और जिनके पास जूते तक नहीं होते थे वो उनका बहुत ख्याल रखती थी मैं उनकी मदद के लिए और क्या कर सकती हूँ डोलोरस ने सोचा डोलरस जानती थी कि प्रवासी यानी माइग्रेंट मजदूरों के परिवारों का जीवन बहुत कठिन होता है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फसल काटनी पड़ती है तो वे मजदूर पूरे दिन सारी शाम आधी रात के बाद भी रेगिस्तानों पहाड़ों और शहरों में अपनी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं जब वे अगले खेत में पहुंचते हैं तो वे वहां वे और सब्जियां तोड़ते हैं और फिर उन्हें वे पैक करते हैं उनके बच्चे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे एक स्थान पर कब तक रहेंगे उनके पास लाइब्रेरी से किताबें उधार लेने या अच्छे दोस्त बनाने का समय नहीं होता है नौकरी के दौरान प्रवासी माइग्रेंट मजदूरों को चोट लग सकती है कीड़ों को मारने के लिए पौधों पर छिड़के जाने वाले केमिकल दवाइयां भी मजदूरों को बीमार कर सकती हैं किसान प्रवासी मजदूरों को घर तो देते हैं लेकिन वो घर अच्छे नहीं होते हैं कई के अंदर शौचालय या पानी भी नहीं होता है डोलोरस मजदूरों के बच्चों को पढ़ा उनकी कुछ मदद कर रही थी लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि वो कुछ और मदद कर सकती थी मेरे पास एक मजबूत आवाज़ है उन्होंने कहा मैं खेत मजदूरों के बच्चों के लिए अपनी आवाज़ उठाऊंगी इसलिए फिर जिस लड़की को बात करना पसंद था उसने लोगों को संगठित करने या, यानी लोगों के को एक साथ लाने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल किया उन्होंने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के बारे में दुनिया को बताया डोलोरस ने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा था अपने पिता की तरह वो भी एक बेहतरीन नेता और वक्ता थी अपनी माँ की तरह वो भी लोगों की परवाह करती थी और लोगों को यह महसूस करा सकती थी कि उनके लिए कोई सहारा या मदद महत्वपूर्ण होगी जल्द ही डोलोरस सीजर सावेज नाम की एक मजदूर नेता से मिली वो भी प्रवासी यानी माइग्रेंट मजदूरों की मदद के लिए काम कर रहे थे डोलोरस और सीजर जानते थे कि दो मजबूत आवाजें एक बुलंद आवाज बन सकती थी उन्होंने कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए एक संगठन शुरू किया इसे नेशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन या एनएफडब्ल्यूए कहा जाता था उस संगठन में कई लोग शामिल हुए वे सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे सीजर और डोलोरस ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया वे जानते थे कि खेत के मालिक मजदूरों को अधिक पैसा नहीं देना चाहते थे या उन्हें बेहतर घर नहीं देना चाहते थे डोलोरस और सीजर जानते थे कि वे कभी कभी उनकी जान को भी खत वे जानते थे कि कभी कभी उनकी जान को भी खतरा होगा लेकिन वे उससे डरते नहीं थे डोलोरस और सीजर ने जोरदार भाषण दिए उन्होंने श्रमिकों को बताया कि वे मालिकों से कस, कैसे अधिक पैसा और बेहतर घर प्राप्त कर सकते थे सालों की मेहनत के बाद मजदूरों के लिए चीजें बेहतर होने लगी डोलोरस का जीवन बहुत व्यस्त था उनके ग्यारह बच्चे थे लेकिन फिर भी उनके दिल में दूसरों के लिए जगह थी आज डोलोरस हुएटा को बहुत से लोग प्यार करते हैं उन्होंने कई पुरस्कार और पदक जीते हैं और वो अभी भी दुनिया को बदलने की बात करती हैं और जब एक साथ सात जीबें बोलती हैं तो लोग उन्हें जरूर सुनते हैं